इति श्री महाभारते, श्रीमहाभार शतसहसिया वैयासिया भीष्मि श्रीमद्दीतासूपन ब्रह्म विद्यासंवा मोक्षस्यासो नाम अषादश्यायरमहसपरिवाजकाचार्योवत्ज्यपशिष्य श्रीमदाचार्यशंकर गीता योगो गीताष्ये मोक्षसगो समाप्ति मगमदिदम गीता